आई और, और मानस में क्या है पोष्ट भी न हिले बिल्कुल मन से तो ध्यान की प्रक्रिया के लिए ये अच्छा है कौन मानस लेकिन जिस पे ज्यादा एकाग्रता है वही करना चाहिए साधक को कीर्तन भी एक तरह से क्या है की युवाचिब जो हो जाता है जिससे एकाग्रता अधिक हो वही करना चाहिए वही ज्यादा कल्याणकार कीर्तन सुनकर कितनी समाधि हो जाती जिससे ज्यादा एकाग्रता हो वही करना चाहिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं ऐसा ही करना है जिस में क्या अब देखेंगे फिर तो महाराष्ट्र भी अच्छा करते हैं और गुरुद्वारों अच्छा मैंने सुना है अब देखेंगे अपना पाठ हाँ हाँ ये गए थे ले आए हाँ अब देखेंगे तो इसमें क्या था की ये तथा ईश्वर के प्रणान से विघ्नों का अभाव विघ्नों का अभाव मतलब योग साधना के विघ्नों का अभाव प्रणधान से योग के विघ्नों का अभाव तथा अंतरात्मा का साक्षात्कार होता है, है ना विघ्नों का अभाव बिना ईश्वर की शरणागति के नहीं होता है और जब तक विघ्नों का अभाव नहीं होगा तब तक ठीक ठीक साधना भी नहीं होगी तो ईश्वर के शरणों को स्वस्वी करना चाहिए बहुत लोग योग मार्ग की निंदा करते है ना कुछ तो है योग में ऐसा नहीं, नहीं कुछ भी, भी नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं बहुत है बोल बोलिया अब देखेंगे आगे तो इसमें देखिए देखिए पाठा विघ्नों का भाव होता है ना तो कौन से विघ्न हैं योग साधना अर्थ अब के अंतराया हा? कौन विघ्न है अंतराया कर विघ्न कौन विघ्न है ये चित्त विच्छेप जो चित्त का जो चित्त के विच्छेप को करने वाले हैं जो चित्त के अर्थ मतलब अब अंतराया के विघ्न कौन है जो चित्त के विच्छेप को करने वाले हैं पुनाते के पहले सामान्य रूप से कहा कि अंतराया अब विशेष रूप से, से प्रश्न है पुनाते के पुना हुए किस किस नाम वाले हैं ते पुना -ते है ना? पुना के पुनाते है न पुनाते के के अर्थ है किस किस नाम वाले पुना विघ्न किस, किस नाम वाले हैं कि वा, और वा मतलब पर अर्थ में और कि, कितने हैं संख्या का प्रश्न हुआ थी, कि मतलब कितने संख्या तो के अंतराया से रूप से प्रश्न है और के पुनस्ते कियतो वाह उसने विशेष रूप से दे दिया उसी बात को कितना ही समझेंगे तो अब यहाँ पर अंतराय को बताने वाला सूत्र है देखो व्यास्त्यान संशय प्रमाल्यार भ्रांति दर्शन लूमिकवस्थित अंतराया अब देखना कि अंतराय कौन कौन है व्याधि प्रकार है ना? न्यान संशया प्रमाद आलस्य अविरत भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित संख्या गिनेंगे व्याधि संशय प्रमाद आलस्य अविरती भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित कितने हो गए हैं? ये नौ चित्त विक्षेपा ये चित्त के विक्षेप हैं विक्षेप कर से यहाँ पर विच्छेद का जनक विच्छेद करने वाले विक्षेप कर से विक्षेपक विक्षेप का जनक है ना? ये नौ चित्त के विक्षेप हैं या नौ चित्त के ये नौ चित्त के विच्छेद हैं। विक्षेप कर से विक्षेप करने वाले यहाँ करसा में डबुल सकते है ना ये नौ चित्त के चित्त का विक्षेप करने वाले है ते अंतराया वे, वे ही विघ्न कहे जाते हैं वे विघ्न कहे जाते हैं जो चित्त का विक्षेप करने वाले हैं वे ही अंतराय कहे जाते हैं ये विघ्न कहे जाते हैं तो योग साधना के योग्न कितने हो गए नो अब देखेंगे वास्तव में नवांतराया नव अंतराया नौ विघ्न चित्त के विक्षेप को करने वाले हैं नौ विघन चित्त के विच्छेद को करने वाले हैं कहींते चित्त वृत्त भी भवंती सह ए चित्त -चित वृत्ति सह एते भवंती चित्त की वृत्तियों के साथ एते एवं ये होते हैं एते से क्या लेना है वृत्तियों के साथ एते भवंती ये होते हैं कौन ये व्याधि आदि नो विक्षेप किसके साथ होते हैं चित्त की वृत्तियों के साथ तो यहाँ पर सहयुक्त प्रधान सूत्र के द्वारा सह के युग में क्या होती चित्त चित्तवृत्ति भी और किसमें होती है आप्रधान में तो चित्त की वृत्तियाँ आप हैं। और प्रधान कौन है व्याधि आदि प्रधान कौन है तो इसका मतलब है कि व्याधि है प्रधान और व्याधि आदि के होने पर ही चित्त की वृत्तियाँ होती रहती नाना प्रकार की इसलिए क्या है कि उनको एक रोकना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है ये जिद हो गए ना ये जिद्ध तो वृत्तियों को कर रहे हैं और योग साधना के लिए क्या करना पड़ेगा वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा यह बताया गया था योग निरोधा इस सूत्र में सर्वपद का प्रयोग नहीं है इसलिए क्या है कि समृद्ध समाधि का भी ग्रहण करना चाहिए वहां वहाँ के आकार की वृत्ति को करनी है अन्य वृत्तियों को रोकना है ये बताया था ना तो अब ध्यान देना तो अन्य वृत्तियों को रोकना है तो अन्य वृत्तियां क्यों नहीं रुकती है अंतराय के कारण क्यों नहीं रुकती है अंतराय के कारण भी नहीं रुकती है तो वहां पर तो चित्त की वृत्तियों को करने वाले कौन है प्रधान रूप से तो प्रधान चित्त की वृत्ति है वे प्रधान है कि की चित्तवृत्ति चित्त की वृत्तियों के साथ ये होते हैं कौन व्याधि आती एम अभावे नवंती पूर्वोक्ता चित्त वृत्त पूर्वोक्ता चित्त वृत्त ऐसे शाम न भवंती पूर्व अच्छा तो मतलब विक्षेप के होने पर चित्त की वृत्तियाँ होती है और विक्षेप के न होने पर तो ऐसे शाम अभाव एक अर्थ व्याधि आदि नौ विक्षेपो का अभाव होने पर तो नौ अंतराय का अभाव होने पर पूर्वोक्ता चित्त वृत्तियां चित्तवृत्तियाँ नवंती पूर्व में कही गई चित्त की वृत्तियां नहीं होती है किसके होने पर होती हैं चित्त की वृत्तियां हाँ और किसके ना होने पर नहीं होती हैं विच्छेद के ना होने पर नहीं होती है विच्छेद का अभाव होने पर पूर्वो की चित्तवृत्तियाँ नहीं होती है तो, होती है। तो से, से क्या निर्णय होगा की चित्त की वृत्तियों का उत्पादक कौन है है है ना ना जो कैसे दूर होता है से है ना ईश्वर प्रणधान नहीं हो तो कोई साधन काम नहीं करेगा सब बेकार आज कल इसी के लिए समर्पण नहीं है अब देखेंगे उनमें कितने व्याधि आदि नौ में पहले किसको बताना है व्याधि को उनमें व्याधि क्या है धातु रसकरण वही समयम यहाँ धातु वैसम्यम रस वैसम्यम और करण वैषम्यम धातु वैषम्य कार्यता धातु की भी क्षमता रस की भी क्षमता और करण की भी क्षमता यह क्या है व्याधि है व्याधि का मतलब होता है रोग व्याधि का मतलब क्या है धातु समझेंगे कफ पित्त और वात कफ पित्त और वात कफ, पित ये शरीर को धारण ये कफ पित्त वात ये तीनों शरीर को धारण करते हैं इसलिए कहलाते हैं धातु तो शरीर को कब धारण करते हैं सम मात्रा में होने पर कफ पित्त बात है? तो नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं लेना है। वो, वो यहाँ नहीं लेना है उनकी है ना उनको भी धातु कहा है है ना रस रक्त मांस मज्जा स्नायु अस्थियों वीर जो सप्त धातुएं हैं उनका ग्रहण यहाँ नहीं करना है वो भी धातुएं हैं उनका ग्रहण यहाँ नहीं करना है तो कफ पित्त और वह ये सम मात्रा में रहने पर शरीर को धारण करते हैं इसलिए क्या कहे जाते हैं धातु और ये विषम मात्रा था में होने पर क्या है व्याधि को उत्पन्न करते हैं इसलिए दोष कहे जाते हैं कब किस बात विषम मात्रा में होने पर क्या उत्पन्न करते हैं रोग इसलिए इनको क्या कहा जाता है दोष तो कब किस बात को धातु भी कहा गया है और दोष भी कहा गया है तो ये शरीर त्रिगुणात्मक है तो जैसे सत्पुरस्तम के बारे में आप जानते हैं ना तो कप पित्त पात के बारे में भी जानना चाहिए कभी एक कम हो करके कभी एक अधिक होकर दो कम हो गए हैं कभी दूसरा अधिक होकर के शेष दो कम हो गए और यदि समत्व रहता है तो शरीर पूर्ण स्वस्थ बना रहता है आयुर्वेद में तो अलग अलग है ज्वर में यदि वात से जन्य ज्वर है तो अलग चिकित्सा है कफ से जन्य है तो अलग चिकित्सा है और पित्त से जन् तो अलग चिकित्सा है हर रोग की चिकित्सा भी अलग अलग है आयुर्वेद में इसकी है न हाँ काम हो गया तो किस दोस्त से हुआ वैद्य जानते हैं उसके अनुसार ही चिकित्सा करेंगे और आयुर्वेद की दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है ये लोग कैसी में एक दवा से एक रोग निवृत्ति होती है तो चार रोगों के बीच वो अंदर आ जाते हैं एक रोग दूर करने के लिए दवा खाई तो चार रोगों की जड़ें समझ लीजिए उस दवा आपके अंदर करती है ये निश्चित है उसमें एक दवा डॉक्टर दिखते हैं उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए कई दवाएँ और हाथ में दिखते हैं हानिकारक दवाइयाँ है क्यों एलोपैथी दवाइयों का प्रयोग पहले होता है पशुओं के ऊपर और पशुओं की सहन शक्ति और मनुष्य की सहन शक्ति अलग होती है क्या तो होगा फिर उसको मनुष्य पर उसको देते हैं पशुओं का प्रयोग करके ये है तो एक दवा लिखेंगे उसका फिर उसका साइड इफेक्ट रोकने के लिए दस दवाइयाँ लिखेंगे उसका कम करने के लिए और ये जानते हैं संस्कारों का कितना महत्व है जीवन के सुधार के लिए जात कर्म संस्कार सब सोलत संस्कार है ना प्रधान तो पहले बच्चे घर में पैदा होते थे तो जातकर्म संस्कार होता था आजकल कहाँ पैदा होते हैं अस्पतालों में तो, तो जात तो संस्कार तो प्रथम हुआ ही नहीं उनका और वहाँ जो आज इंजेक्शन दिए जाते हैं ना बच्चे को तो किडनी का शुगर का हार्ट का सब का बीज उसी में हो जाते हैं सब लोग उसके आ जाएंगे ये सब बहुत एलोपैसी दवाइयाँ खतरनाक है उनको खाना ही नहीं चाहिए और सब ये तन मन को अस्वस्थ करते हैं साधक को तो कभी लेना चाहिए ये सब एंटीबायोटिक औषधियाँ सब क्या है पश्लू सी बनती है भूचड़ खाने में एक एक अंग जो है ना किडनी अलग जाती है पशु की पाचक थी पेट के रूप पेट की दवाइयाँ रोपे की जो सब पाचक ग्रंथी बनती हैं जीव गाय की जीव से बनेगी गाय की पाचक पाचयग्रम से बनेगी तो अलग अलग अंगों से अलग अलग दवाइयाँ सब बन रही है वही मनुष्य को खाएगा तो कैसे उसका मन शुद्ध रहेगा कैसे ध्यान होगा कैसे जो होगा तो सब ये से बनती है एंटीबायोटिक ऐसी कोई औषध नहीं है जो की पशु से बनती हो कैदपुर का आवरण गाय के खुर बनेगा और, और आयुर्वेद दवा यदि आपको लाभ भी नहीं करती है तो ऐसा कोई भयंकर साइड इफेक्ट नहीं है रस भस्म जो ऐसे आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं यदि लाभ नहीं भी करेंगे तो संबंधित संबंधित अंगों को मजबूत करती हैं तो जहाँ तक हो सके लोग ऐसी चिकित्सा से बचना चाहिए ये बिल्कुल साधक के और आयुर्वेद में सबका विकल्प है और अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रमित है तो युक् कलयुग का प्रभाव ऐसे उल्टा पुलटा सब रहते हैं धार्मिक संस्थाओं वाले एलोपैथी अस्पताल खुलता है ऐसे ऐसे बुद्धि हो गई है सबकी तो कुछ भी इसमें नहीं सब ऐसे ठीक हो जाते पहले तो गांव के लोग ऐसी सभी आज एक दूसरे ही जड़ी बूटी से कर देते थे काढ़ा बना कर सब ठीक हो जाते कुछ नहीं है तो सब तो अब इसमें क्या है व्याधि का प्रकरण चल रहा है इसने बोल दिया की धातु की भी क्षमता वैषम्य कार्य की क्षमता धातु कौन है कब पित्त धात बात इन तीन धातुओं की विषमता से व्याधि होती है धातु के विषम से व्याधि होती है इसलिए धातु वैषम्य को व्याधि हमारी बात समझेंगे आयुर्वेद है ना आयुर्वेद इसका क्या घृत आयु है घृत तो घृत आयु है या घृत आयुर्वृद्धि का साधन है हाँ आयुर्वेद के अनुसार घृत खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है तो आयुर्वृद्धि का साधन कौन है तो अब फिर भी उपचार से उसको क्या कह दिया है आयु कह दिया तो वैसे ही साधन में अभेद होने से उपचार कर दिया ना तो यहाँ पर क्या है कि रस में से क्या होती है व्याधि तो रस वैषम्य को व्याधि कह दिया बताए समझ में नहीं। नहीं।, नहीं नहीं अरे क्या धातु में से व्याधि होती है तो धातु वैषम्य को क्या कह दिया व्याधि मतलब धातु वैषम्य व्याधि है मतलब है धातु की विषमता से क्या होती है तो होती है तो तीनों सामान रहे किस बात तो अच्छा रहता है वैद्य लोग जानते थे पहले इसे छू करके बता देंगे क्या होगा कारण से हुआ है और नहीं तो अपने को पता चलता है यदि थोड़ा वैद्य जानते हैं तो मालूम हो जाता है कि शरीर अंदर क्या है वो समझ में आता है जो जानते हैं कि अंदर किस क्या बढ़ रहा है पता चल जाता अपने को अब रस वैषम में देखेंगे आप धातु वैषम में हो गया ना अब रस बैसम्य देखेंगे रस बैसम्य से भी होती है इसलिए रस बैषम्य को व्याधी कह दिया रस क्या है जो खाते हैं और पीते हैं yeah. तो खाए पिए गए भोजन का खाए पिए गए भोजन का क्या होता है परिपाक तो भोजन का परिपाक होने पर सबसे पहले क्या बनता है रस जो स्थूल अंश होता है वो मल मूत्र बनकर के निकल जाता है ना तो जो भोजन का परिपाक होने पर स्थूल अंश तो निकल जाएगा सूक्ष्म अंश से क्या बनेगा रस तो भोजन के पचने पर उस पहले क्या बनेगा रस पहले क्या होगा भोजन का परिपाप होने पर पहले रस बनेगा और रस से रक्त बनेगा रस से रक्त से मांस उसे मज्जा प्रश्नायु अस्थि वीर ऐसा उत्तर उत्तर धातुओं का निर्माण होता है तो भोजन पचने पर पहले क्या बनता है रस और तो रस के बाद रक्त तो रस भी कम मात्रा में बनना चाहिए तो रस विषम बना रस की विषमता का मतलब है पर्याप्त मात्रा में रस रसना बनना अब इसकी क्या है कि ये पाचन शक्ति ही खराब है मंदाग्नि हो गई तो उसका क्या है कि रस विषम हो जाएगा रस विषम होने से कितना भी खाए पीए शरीर में कुछ लगेगा नहीं शरीर दुबला पतला ही कमजोर बना रहेगा ये है रस वैषम्य तो रस वैषम्य से व्याधि होती है इसलिए रस वैषम्य को क्या दे दिया है व्याधि रस वैषम्य से शरीर में पीड़ा भी आ जाती है उसको आम कहते हैं आयुर्वेद में आम जो कच अपक् है ना वो शरीर में घूम घूम करके कहीं कहीं दर्द करता है अब उस समय क्या है कि दर्द की कितनी भी दवाइयां खा लो वो ठीक नहीं होगा कभी भी उसके लिए आपको कोई ऐसा ये आम बात का इलाज करना पड़ेगा या तो यशक्रीज का इलाज करने से वो रोग ठीक होगा दर्द की दवाई खाने से नहीं ठीक होगा तो कभी लीवर की दवाई से ठीक हो जाता है रस के कारण होता है दर्द तो रस की भी समझ में आई और करण भाई समय करण का सही और करण का बैषम्य है कि इंद्रियों की शक्ति का मंद होना इंद्रियों का सामर्थ्य मंद होना इंद्रियों का सामर्थ्य अल्प होना करण बैषम्य क्या है इंद्रियों का सामर्थ्य अल्प होना तो इंद्रियों का सामर्थ्य अल्प होना है तो क्यों व्यादि है इंद्रियों का सामर्थ्य कम होना क्या है व्याधि है अब साधक है ना वो स्नान के लिए जाना चाहता है अब कमजोरी से नहीं जा पाएगा तो गया ना ये व्याधि बिक्छेप बन गई उसके विक्षेप को कर रही है तो वैसा ही तो ये करण भी ठीक होना चाहिए साधन करने के लिए नहीं तो उससे भी परेशानी होती है तो ये क्या है कि धातु वैषम्य रस में और करण वैषम्य करण वैषम्य तो स्वयं रोग है और वहां पर उपचार से उसको रोक के दिया व्याधि कह दिया दो को स्वयं रोग है तो प्रथम बात समझ में आई आपका व्याधि व्याधि देखेंगे और देखेंगे ब्याह दी के आगे क्या है स्त्यान स्त्यान है ना स्त्यानम अकर्मण्यता चित्त चित्त की अकर्मण्यता को स्त्यान कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता का मतलब समझेंगे कि योग साधना करने में योगाभ्यास करने में चित्त का असहमर्थ क्या मतलब हुआ योगाभ्यास करने में चित्त की अकर्मण्यता मतलब चित्त का असमर्थ योगाभ्यास करने में चित्त की अकर्मण्यता को स्थान कहते हैं या योगाभ्यास करने में चित्त की असामर्थ को क्या कहते हैं स्त्यान गप सप्त करने में तो खूब मन लगेगा है ना इधर उधर की बात करने में सुनने में लेकिन योग साधना करने में क्या है मन जो है ना नहीं लगेगा अकर्मण बन जाएगा असमर्थ बन जाएगा तो ये कौन सा ये है दोस्त स्त्यान कहते हैं इसको आलस्य आगे प्रमाप शब्द से आया आलस्य आगे आ गया है मतलब समर्थ है गप सप करने में दूसरा काम करने में समर्थ है और वहाँ सामर्थ्य नहीं, नहीं है उसका आलस नहीं कह सकते हैं आलस से तो आलसी व्यक्ति दूसरे काम भी नहीं कर पाता है और सब ठीक करेगा बाकी साधना नहीं करेगा तो योग साधना करने में असमर्थता तो क्या कहते हैं स्त्यान हाँ क्रमण क्या स्त्यान और फिर इसके आगे क्या है संशय संशय उभय कोटी स्प्री विज्ञानम त्याग एवं न एवं स्यादिति ध्यान देंगे उभय कोटि तीस विज्ञानम सियाद इदम् एवं न एवं स्यादिति सद इदम् एवं है ना इदम् एवं सियाद इदम् एवं सियाद यह इस प्रकार होगा यह इस प्रकार होगा ध्यान देंगे मतलब योग साधन इदम से क्या लेना है योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य होगा क्या कहेंगे या ऐसा समझ लेना योग योग योग या योग रूप साधन कि योग इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है योग इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है और एवं न सात इधम पद को यहाँ भी लेंगे कि या योग साधन मेरे द्वारा साध्य नहीं है दो बात आ गई ना कभी लगता है हम तो बिल्कुल सफलता योग कर लेंगे और कभी लगता है की हम कुछ नहीं करते दो, दो तरह की बातें मन में आती है कभी तो लगता है कि हम ये साधना करेंगे तो कर सकते कभी तो लगता है नहीं कर सकते तो इधम से क्या लेना योग साधनम योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है और योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य नहीं है विरोधी बात हो गई ना इति करते इस प्रकार उभय कोटि स्त्री विज्ञानम दोनों कोटियों से संबंध रखने वाला ज्ञान संशय कहलाता है विज्ञानम का ज्ञानम दो कोटि हो गई ना एक कोटि क्या है कि योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य है और दूसरी कोटि क्या हो गई योग साधन इस प्रकार मेरे द्वारा साध्य नहीं है वैसा। इस प्रकार उभय कोटि ऐसा कोटिविद्यानम दोनों कोटियों से संबंध रखने वाला ज्ञान संशय कहलाता है तो संशय हो गया तो भी। हो गई साधना फिर तो हो गया अब देखेंगे और संशय के आगे फिर क्या है प्रमाद प्रमाद ये है समाधि साधना नाम अभावनम कि समाधि के साधनों का योग के साधन जो है ना यम नियम आदि प्राणायाम प्रत्याहार, धरना ध्यान सभी का योग के साधनों का अनुष्ठान न करना अभावन कर न करना योग के साधनों का अनुष्ठान न करने को क्या कहते हैं प्रमाद है। तो करता ही नहीं है योग के साधनों का अनुष्ठान न करने को क्या कहते हैं प्रमाद और अलुष्यम ध्यान देंगे प्रमाद आलस्य भी ये अंतर बताते हैं भाष्यकार अलुष्यम वो तो करना आलस्यम क्या है अप्रवृत्ति ही।, ही शरीर का गुरुत्व होने के कारण या शरीर का भारीपन होने के कारण वजन बढ़ जाने से नहीं आलस के कारण भारी भारी लगता है न वो लेना है यहाँ पर <laughs> <laughs> यहाँ पर देह का भारीपन होने के कारण अप्रवृत्ति योग साधन में प्रवृत्ति ना होना लगेगा क्या कायस्कर्थ दे की, की गुरुता के कारण योग साधन में प्रवृत्ति ना होना आलस्य कहलाता है किसमें प्रवृत्ति ना होना योग साधन में अच्छा तो इसमें ध्यान देंगे शरीर का भारीपन होता है कैसे कफ की वृद्धि से है न कफ की वृद्धि से क्या होता है शरीर में भारी बना जाता है की शरीर के भारीपन के कारण योग साधन में प्रवृत्ति ना होना आलस्य कहलाता है अच्छा और चित्त गुरुत्वात और चित्ती का गुरुत्व होने के कारण चित्त का गुरुत्व होता है तमो गुण के कारण इसके कारण है? हाँ मतलब क्या है कि साधन करने के लिए जो उत्साह चाहिए ना शरीर और इंद्रियों में उस वो उत्साह नहीं रहता बल्कि उत्साह का विरोधी आ जाता है अनुसार आ जाता है एक उत्साह होता है ना साधन करने के लिए प्रसन्नता साधना करने के लिए जो प्रसन्नता रहती है वो प्रसन्नता से विरोधी है ये आपका आलस्य तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि के कारण क्या होता है चित्त का गुरुत्व और चित्त का गुरुत्व होने के कारण योग साधन में प्रवृत्ति न होना आलस्य है आलस्यू हो गया ना लगा लेंगे अभी इसके बाद क्या सूत्र में आया है बोलो आलस्य के बाद अविरती देखेंगे अविरती का अर्थ है चित्त से विषय संप्रयोगात्मा अभी चित्तस्थ विषय संप्रयोगात्मा गर्धा है विषय संप्रयोगात्मा आत्मा अर्थ है कि विषय का संबंध और गर्दा तो का अर्थ है लोलुपता तो विषय का संबंध लोलुपता नहीं है बल्कि विषय के संबंध से होने वाली क्या है लोलुपता तो वही औपचारिक प्रयोग है तो यहाँ पर समझेंगे आप कि विषय के संबंध से क्या अर्थ होगा विषय के संबंध से जन विषय के संबंध से होने वाली गर्दाकर से लोलुपता विषय के संबंध से होने वाली चित्त की लोलुपता को अभिरती कहते हैं विषय के साथ इन संबंध हुआ तो लोलुपता होती है ना हमको मिल जाए ये वस्तु हमको प्राप्त हो जाए ऐसी जो लोलुपता होती है ऐसी जो आकांक्षा होती है उसे क्या कहते हैं अभिरती हाँ विषय के साथ संबंध होने पर भी यदि लो लुपता न हो प्राप्त करने की इच्छा ना हो मतलब विषय दिखाई देने पर भी उनको प्राप्त करने की इच्छा ना हो तो क्या कहेंगे विरति ध्यान देंगे सम प्रयोग तो का थे सम्बन्ध तो विषय का संबंध रूप विषय का संबंध संबन्द संबंध रूप ये उपचार से कहा गया है बल्कि संबंध से जन्म है वो उपचार से संबंध रूप कह दिया है न रूप शुरू करते हैं विषय का विषय के संबंध से जनने या विषय के संबंध से होने वाली चित्त की लोलुपता को अविरती कहते हैं ये अविरती क्या है चित्त का विक्षेप करती साधना नहीं वो करने देगी है जो जो वस्तु को जो वस्तु दिखाई दी या जिस वस्तु को सुन लिया तो ये वस्तु ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए और पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती संग्रह करने में ये बना लो वो बना लो ये इकट्ठा गंधो तो होगा यह वजन कुछ नहीं होता है अविरती रहेगी तो कुछ करेगा नहीं कुछ नहीं करेगा ऐसा आगे देखेंगे सूत्र में अविरति के बाद क्या है भ्रांति दर्शनम भ्रांति दर्शनम का अर्थ है यहाँ पर विपरीय ज्ञानम विपरीय ज्ञानम का अर्थ है विपरीत ज्ञान मतलब योग के साधनों को असाधन समझ लेना योग के साधनों को और जो योग का साधन नहीं है उसको साधन समझ लेना योग के साधन यम नियम में अपरिग्रह आया है ना लोग सोचते है की इतना पैसा जमा कर लेंगे फिर भजन करेंगे तो ये क्या हुआ ये मिथ्या ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया हो गया भजन जिंदगी भर कभी भी वो सिर्फ़ी नहीं होती पैसे पैसा से भजन होता है भगवत कृपा से भजन होता है भगवत कृपा अर्जन करना चाहिए ने? लोग तो सोचते इतना पैसा जमा हो जाए इतना आश्रम बन जाए तब तो भजन कर लेंगे यही इस यही क्या भ्रांति ज्ञान है ये योग के साधन में है अपरिग्रह है मालूम है ना अपरिग्रह वगैरह है तो सब कुछ जैसा लिखा है वैसा ही पालन करना चाहिए यम कौन कौन है अहिंसा सत्य क्या पूरा बोलो ना ये भी तो बोलती हूँ कहीं का श्लोक बोल रहा है हमने योग सूत्र कहा आपको तो। अस्त हो रहा अहिंसा सत्य अस्त ब्रह्मचर्य परिग्रह है ना और कहीं का श्लोक का याद है तो अहिंसा का सत्य सत्य भाषण है ना लोग सोच रहे हैं सत्य भाषण करने से काम नहीं बनता है हो तो गया पागल्प नहीं है सत्य बिल्कुल मनसा मनसावाचाक हमेशा सत्य आचरण होना चाहिए और नियम क्या है तब हाँ सौ संतोष तब सौर संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणशन ये सब आया है ना तो और फिर आगे जो योग के साधन कहे गए हैं ना तो योग के साधनों को असाधन समझ लेना असाधन को साधन समझ लेना या क्या है ध्यान के लिए ठीक-ठीक हो तो बहुत अच्छा है उसको। अभी ये संग्रह वृत्ति वालों से प्रपंची लोगों की बस की साधना नहीं है ये तो साधना अब देखेंगे, तो भी लग जाएगा? अब अलब्ध भूमिकत्व समाज भूमि अलब्ध भूमिकत्व समाज भूमि अलाभा अलब्ध भूमिकत्व है ना इसका अर्थ है समाज भूमि है अलाभा समाधि की भूमि की प्राप्ति ना होना समाधि की अवस्था समाधि की अवस्था की प्राप्ति न होना ये इसका वर्णन आएगा तीन इक्यावन में की मधुमति आदि कुश्त की अवस्थाएं मधुमति आदि समाधि की अवस्थाएं कही गई हैं। तो उनकी प्राप्ति अभी तक नहीं हो पा रही है तो उसको लेकर के भी मन में विक्षेप हो जाता है कि साधना करते करते हो गया अभी हमको ये इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई तीन में ये समाधि की भूमि बताई गई है मतलब समाधि की उत्तरोत्तर भूमिकाएं हैं। इस भूमिका पर पहुंचे फिर साधना करके आगे की भूमिका पर जाना है फिर साधना करके आगे की भूमि पर जाना है ऐसा है तो वो अवस्था न प्राप्त होने तो तो तो थी। थी। तो पर भी क्या होता है कि वो होती तो ये ध्यान देंगे अलब्ध भूमिकत्व का अर्थ है समाधि की अवस्था की अप्राप्ति ये तीन पर देखेंगे मधुमति आदि भूमिया बताई चित्त की तो ये अप्राप्ति भी क्या है विघ्न है अप्राप्ति क्या है क्योंकि आगे प्रगति नहीं हो रही है आगे प्रगति ना होने से विघ्न है और अनवस्थित है ना एक अनवस्थित अर्थ है लब्धाया अप्रतिष्ठा यदि क्या है कि समाधि की अवस्था समाधि की भूमिका प्राप्त हो जाए तो चित्त उसमें स्थित हो जाना चाहिए कोई कोई मतलब समाधि की भूमिका प्राप्त हो गई तो चित्त उसमें स्थित होना चाहिए अगर समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर भी चित्त अधिक देर न टिके उस भूमिका में लेना यहाँ पर पंक्ति लगाएंगे लब्धायाधि लब की भूमिका प्राप्त होने पर भी चित्त से अप्रतिष्ठा चित्त की उसमें स्थिरता ना होना कहलाता है लब्दा, भूम लब्धायम है ना ये समाधि की भूमि प्राप्त होने पर भी समाधि की भूमि प्राप्त होने पर भी चित्त अप्रतिष्ठा की चित्त की उसमें स्थिरता न होना समाधि की भूमिका प्राप्त होने पर भी चित्त की उसमें स्थिरता ना होने को क्या कहते हैं अनवस्थित है मतलब देख लिया एक बार लेकिन टिकता नहीं मंदिर तक मन भी टिकना चाहिए ऐसे अच्छा अब इसको ये, इसी को समझाते हैं समाधि प्रतिलंबे ही सती समाधि प्रतिलंबे सभी प्रतिबंध पाठ है समाधि प्रतिब तो ध्यान देना समाधि प्रतिलंबे यहाँ का अर्थ है लक्षणा से समाधि भूमि प्रति ही से क्योंकि, क्योंकि समाधि की भूमिका प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त होने पर ही समाज पर क्योंकि समाज की स्थित होना चाहिए और नई स्थित होना क्या है अनवस्थित नामक अंतराय है ऐसे नौ चित्त विक्षेपा ये नौ चित्त का विक्षेप करने वाले ये चित्त ये चित्त का विक्षेप करने वाले नौ योगमल योगमलते योगमल इस नाम से कहे जाते हैं योग प्रतिपक्ष योग के विरोधी इस नाम से कहे जाते हैं प्रतिपक्षी योगांतराया विधीयते योग के विघ्न इन नामों से कहे जाते हैं अच्छा तो ये सब बड़े बड़े विघ्न हैं और ये सब ईश्वर प्रणधन से निद्रित होते हैं सरिये और कोई उपाय उसका नहीं है लो क्या है कि कर्म ईश्वर अतिरिक्त नहीं मानते ना कर्म ही सब कुछ कर लेगा कर्म लेकिन कैसा है जड़ है तो जड़ चेतन स्वयं फल देने में समर्थ होता है चेतन ईश्वर के बिना नहीं दे सकता है ना नैसे कोई भी कर्म है चाहे मनन हो चाहे निर्ध्यासन नो कर्म स्वयं में तो जड़ी है ना ये क्या फल देगा ईश्वर के बिना ईश्वर का महात अनुग्रह चाहिए तो कुछ भी नहीं होगा और निरिध्यासन जानते हैं क्या होता है ईश्वर का, so का एक आकार चिंतन चलना भगवान का एक आकार चिंतन चले बीच में कोई विक्षेप न आए जो समृद्ध समाधि है ना वही प्रगाड़ता है वो भक्ति उपासना ईश्वर प्रधान ही निर्ध्यासन है तिरस्कार पूर्वक सजा प्रत्यय का प्रवाह यही भक्ति है यही निरध्यासन है कुछ नहीं है हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ शब्दांतर है अभी इसमें जो विक्षेप आ रहा है ना तो विक्षेप के साथ ही एक दो बातें हम आपको प्रसंगता देते हैं क्योंकि ईश्वर का प्रकरण समाप्त होने वाला है इसलिए हम एक दो बातें कह देते हैं ईश्वर के संदर्भ में ईश्वर के जो गुण हैं जगत कर्तृत्व है सर्वज्ञता है सर्वसामर्थ्य है दयालुता कारूण आदि जितने गुण है उसकी जो विभिन्न विचित्र शक्तियां है तो ये उसकी स्वाभाविक ही है या आरोपित हैं इसके लिए थोड़ा विचार करो क्योंकि यहाँ क्या है कि बहुत लोग ऐसे ऐसे प्रकरण पढ़ते हैं तो इसके लिए देखिए पंचदशी की प्रक्रिया के अनुसार सब और आरोपित है औपाधिक है अब जैसे आप देखेंगे जपाकुसुम एक फूल होता है लाल रंग का और इस स्फटिक कैसी होती है स्वच्छ होती है और जपा कुसुम होता है रक्त तो जब जपा कुसुम के निकट स्फटिक होती है तो स्फटिक होती है तो लाल इस स्फटिक का अपना है क्या वो तो जपा कुसुम उपाधि का है जपा कुसुम वहाँ उपाधि है और उपाधि के कारण स्फटिक में जो लाल रंग प्रतीत हो रहा है वो इस वो इस स्फटिक का स्वाभाविक रंग होगा की हो उपाधिक होगा औपाधिक होगा कहते हैं इसी प्रकार से ईश्वर में कोई गुण नहीं है ईश्वर तो जपा ईश्वर तो इस प्रतीक के समान स्वच्छ है और ईश्वर की उपाधि जो माया है ना तो माया में क्या है कि जगत कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व और सर्वज्ञता सर्व सामर्थ्य किसमें है ये माया में तो माया के संपर्क के कारण किसने प्रतीत होता है ईश्वर में इसलिए क्या है ईश्वर में जो सर्वज्ञता और ये सब कैसा है करुणा वगैरह सब औपाधिक है लेकिन विचार करके देखो आप यहाँ जो है ना जपा कुसुम में पहले से लाल रंग है, है न जटा कुसुम में लाल रंग है तो वही तो स्फिक में प्रतीत होता है हैं? अब आप बताइए जड़ माया में पहले से कर्तृत्व तो है क्या जड़माया है माया में करतृत्व तो जड़माया है माया में पहले से कर्तृत्व तो है और सर्वज्ञता है पहले से तो जब उपाधि में ही नहीं है तो उसके संबंध से ईश्वर में जाएगी क्या कभी तो भी नहीं जा सकती है ना इसलिए क्या है कि जगत वगैरह ये सब माया उपाधि कारण नहीं उसका स्वाभाविक ही है पराशक्त स्वाभाविक उपाधि में नहीं तो उसमें कैसे गया इसमें बहुत चतुर चालाक लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है कि क्यों बात है ना यदि जड़ माया में ही जगत कर्तृत्व मान लिया जाए तो चेतन को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है चारवाक मत विजयी हो जाएगा चारुवाक यही तो कहता है फिर पंचभूतों के विलक्षण संयोग से चेतनता आ जाती है जड़ ही सब कुछ करता है फिर जड़ माया में ही सब कुछ मान लेंगे तो चार वाक मत विजयी हो जाएगा और चेतन ईश्वर को मानने की कोई जरूरत है। अब इसमें कुछ ऐसा ऐसा लोग बोलेंगे ठीक है जड़ माया में कर्तृत्व तो नहीं है हम मानते हैं जड़माया में कर्तृत्व तो नहीं है और चेतन में भी कर्तृत्व तो नहीं है दोनों के मिलने से आ जाता है मतलब चेतन में ईश्वर चेतन में भी कर्तृत्व नहीं है माया में भी कर्तृत्व नहीं है दोनों के मिलने से आ जाता है इसे देखना है। लेखनी लेखक नहीं है देवदत्त लेखक नहीं है तो लेखक कौन है लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक है लेखनी लेखक नहीं है देवदत्त लेखक नहीं है लेखक कौन है लेखनी विशिष्ट तो वैसे ही क्या है की माया में कर्तृत्व नहीं है मतलब माया करता नहीं है ईश्वर करता नहीं है बल्कि माया विशिष्ट या माया उपाधि वाला ईश्वर क्या है करता है ये कहते हैं ना तो अब आप बताइए कि जब लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक है तो यहाँ विभाग करके बताइए करण कौन है कर्ता कौन है लेखनी विशिष्ट देवदत्त लेखक है यहाँ करण कौन है कर्ता कौन ने? है करण कौन है लेखनी और कर्ता कौन है देवदत्त है तो यहाँ भी जब माया उपाधि वाला या माया उपाधि से विशिष्ट या माया उपाधि से अवचिन्न में चेतन को कर्ता मानेंगे तो चेतन तो चेतन बनेगा कर्ता और माया उपाधि क्या बनेगी साधन बनेगी क्या बनेगी साधन बनेगी उसमें फिर भी कर्तृत्व तो सर्वज्ञता ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है किसमें आएगा ईश्वर में चेतन में आएगा यदि कहें एक में यदि फिर भी कोई ऐसा कहना चाहे कि हम ऐसा मानेंगे कि केवल चेतन में कर्तृत्व नहीं है और केवल माया में नहीं है मिला करके हो जाता है कैसे बोले जैसे कि केवल पुरुष बच्चा नहीं कर सकता है केवल पुरुष बच्चा नहीं उत्पन्न कर सकता है केवल स्त्री भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती मिल करके दोनों बच्चा उत्पन्न कर देते तो केवल चेतन भी केवल चेतन भी करता नहीं है केवल माया भी करता नहीं है मिल करके दोनों करता हो जाते हम्म ज्यादा अब यहाँ आप देखिए विचार कर करके ठीक है केवल पुरुष केवल स्त्री बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं लेकिन यदि दोनों में एक नपुंसक दो, दो में एक नपुंसक होगा तो बच्चा उत्पन्न होगा दोनों में बच्चा उत्पन्न करने का सामर्थ्य सब तो बच्चा उत्पन्न होता है तो यहाँ भी क्या है दोनों में सामर्थ्य मानना पड़ेगा किसमें चेतन में और माया में और तो दोनों में सामर्थ्य मानना पड़ेगा और यदि चेतन में सामर्थ्य मान लिया तो निर्विशेष है वो तो ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा यदि सामर्थ्य मान लिया तो निर्विशेष वाला सिद्धांत खंडित हो जाएगा और यदि उसमें नहीं माना किसने ईश्वर में तो फिर ये तो सृष्टि हो पाएगी और दूसरी बात केवल जन में मान लिया तो फिर क्या चार वाक मतयी हो जाएगा इसलिए जितने उदाहरण देते हैं ना ये सब बालू का महल है बालू के महल से ज्यादा कुछ भी ये सिद्धांत नहीं है सबसे कमजोर है एक भी प्रक्रिया इसकी निर्दोष नहीं है क्योंकि दोष ली गई प्रक्रिया है तो ऐसे अच्छी हो सकती अब चाहे जो अयोध्या वाला दृष्टान से ले सकते हैं वहाँ पर क्या है कि पहले जो अग्नि में दाहकत तो पहले से है तभी तो अलोपिंड में वो क्या है आया जन्म आया मैं पहले से जगत तो और दयालुता करुणा ये सब गुण है क्या तो फिर कैसे आ सकते हैं ईश्वर में तो ईश्वर में सब स्वाभाविक है है ना और फिर अच्छा फिर ये करके स्वास्थ्य विरुद्ध दुद लोग करके देते हैं तो उसमें ऐसा कुछ मानने से वो हो जाएगा हु? उसमें भी कुछ भी मान लेंगे घर में तो क्या हो जाएगा विकारी तो ये कोई विकार ये कोई ऐसे धर्म खोला है जो उसमें विकार उत्पन्न कर दे ये तो उसका सामर्थ्य सभी है ये।, ये सब ये धर्म क्या है उसके सामर्थ्य है ये कोई ऐसा विकार तो वो होता है जो उसमें प्रवेश करके उसको नष्ट कर दे विकार उसमें उसे एक ऐसे हैं जो दूसरे में प्रवेश होकर उसको नष्ट कर दे तो सामर्थ्य खुशी से सिद्ध है अच्छा जैसे की देखना जो जो शरीर होता है सब में पसीना आता है देवताओं के शरीर में पसीना आता है तो अब लौकिक दृष्टान्तों को देखकर कहा जाए कि जो जो शरीर होते हैं सब में पसीना होती है गंध होती है तो ये शास प्रमाण से खंडित है कि नहीं है खंडित है कि नहीं है नहीं। तो वैसे ही जो कहते हैं ना कि इनमें देखो ये विशेषण वाली वस्तुएं है तो ये विनाशी है तो ये ईश्वर को किसी धर्म वाला मानेंगे विनाशी हो जाएगा तो इस पागलपन है सात प्रमाण से सब खंडित हो जाएगा और फिर ऐसा उसमें कोई बिकार है ही नहीं उसका सामर्थ है बात मिल आ रही है ऐसे बहुत सारी बातें है समय तो भी हो रहा है तो ये सब खंडी रही नहीं कोई तर्क नहीं है ये तर्क जो है ना बिल्कुल बालू का महल है और एक भी तर्क का, इनके जितनी युक्तियाँ हैं, एक भी अखंडी नहीं नहीं है सब कटती इनकी प्रक्रिया कोई भी नहीं है।, क्यों सम्मत है ना इससे सब कट जाता है भगवान स्वाभाविक रूप से करुणा वरुणालय है स्वाभाविक रूप से भक्तों का उद्धार करने के लिए अनाली काल से वो खड़े है मेरी प्रण मैं आ जाओ तुम्हारा उद्धार करता हूँ आया क्या आयो कुछ नहीं है कुछ नहीं माजा मार जोड़ देना चाहिए सर क्या लेना है? <laughs> <laughs> <laughs> जी कैसे लोगो ऐसी कुछ नहीं हाँ जोड़ने में में भगवान है तो उनमें भी भगवान है उनको भी नमस्कार है सब कुछ वही है, है ही नहीं तो हो गया पहले बढ़िया शब्द ओंकार तो पहले ऐसी एक लगा देने ऐसी माया भी काट ही नहीं सारा सीधी बात है सीधी बात है पर वो कैसा हाँ। माया स्वतंत्र कुछ नहीं है माया की कोई शक्ति नहीं है जो कुछ ईश्वर की शक्ति है वही सब कुछ करता है और आपको आप पाठकल चलाएंगे यदि अधिक कोई आप इससे जानते हो उस पक्ष में तो आप वो बता सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रह्म सूत्रकार में कहीं भी उपाधि उपाधि नहीं कहा है जगत करता क्या है अथात वो ब्रह्म जिज्ञास जिज्ञास ब्रह्म क्या है जन्माध्यक्षता वही कहा व्यास जी ने और वहाँ पर शाखा चंद्र में आया वो लगाना वो लगाना फिर विशेष सिद्ध करना तो ये इनका स्वमत है मत नहीं है ये नुतियाँ वैसा कहती न ऐसा कहता है स्वमत है तो कोई बात नहीं हम तो प्रसंग अनुसार बता तो दी और पाठ कल चलेगा ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण